अथ साधन पद तपस्वाध्या प्रणिधा क्रियायोगनाथक्लेश तनूक अव्यास्मता रागद्वेश अद्या क्षेत्रमु तरह प्रसुप्त तनु विचिदाराण अशुचिदुक्खनात्मसु निशुचि सुखात्थ्यातिरविद्या दृगदर्शन शक्कात्मतेवास्मता सुखाशी राग दुखाशी देश विदुषो तथारूढ़ ते प्रति प्रसव हेया सूक्षन हेयास्तृत्मूल कर्माशो दृष्टा दुष्ट जन्म वेदनीय सती मूले तद्पाको जायुर्भोगा परिणाम तेलाप फेतुवामता विरो विन हेय दुखत दृष्टिदृश्यो संयोग हे हेतु हे तो प्रकाश क्रियाशील भूतेन्द्रियाकोगापर्गा दृश्य विशेषा विशेष लिंग मत्र लिंगा गुणपर्वाणी दृष्टा दृशिमात्र शुद्धो प्रत्याप्य तथ एवश्यत्मा नदन साधारण संयोगः, श्यो स्वरूपलु संगेद तदभागाो हानम कैवल्यम्। विवेक ख्यार विपवा हानोपय तस् सत्त भूमि प्रज्ञा योगांगाषाशुद्धि क्षे ज्ञान दीप्ती आ विवेक ख्याम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान सामंगा अहिंसा स्रह्मचरी परिग्रह य जाति देश काल सहभौम म महा व्रत शौच संतोष सतोष तपस्वाध्याणिधानी नियम वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावर्का हिंसा कृत कारिता लोभ क्रोध मोह मोहपूर्वका मृदु मध्या दुखाज्ञात फलाई प्रतिपक्ष भाव प्रतिष्ठायाध वैरत्याग सत्य प्रतिष्ठा क्रियाफलाश्रय्व अस्थ प्रतिष्ठायानम ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीयलाभ अपरग्रह स्थल जन्म कथंता शौचास्वांगजुगुपाईरसर्ग सतशुद्धि सौमन सीकाग्येन्द्रियम दर्शन्य सतोषाद अनुतम सुखलाभ कायेन्द्र सिद्धिशुद्धिक्षया तपथ स्वाध्यायादिष्टेवद प्रयोग साम सिद्धिश्वर प्रणिधा स्थिर सुगनम प्रयत्नशिलंद सपत्ति तथो द्वंद्वान विघात तस् श्वास प्रश्वास गतिद प्राणायाभ्य स्तंभ वृत्तिर्देशो दीर्घ सूक्ष बाह्या विषयाक्षेपी चतु तथा क्षीयते प्रकाशाव धारणा चो्यता मनस स्विष्स प्रयोगे चिंत रूप येन्द्रियां तदा परमा तद पर वशलेतजलोग शास्त्रे साधु निर्देश नाम द्वित